बोल रहे हैं अथो विधि प्रतिषेधा विषय क्रियाद्याध्याण लक्षण स्वाभाविक संज्ञा सा संसार विज तपरीत ब्रह्मत्मक विज्ञान क्रियाकार फलाध्यालक्षण शून्य आत्म विशेष प्रयोजन वक्त उत्तर ग्रंथ आरभ्यो है अतः इसलिए नखिल अनर्थ का कारण ही होता अज्ञान की निवृत्ति द्वारा ही मोक्ष हो सकता है इस बात को दिखाने के लिए अतः का मतलब विधि प्रक्षेदार्थ विधि और प्रचेद का विषय जो भी है सार सार का सरक है आत्म निर्ध्या विधि प्रचेदार्थ विषय किस प्रकार का है वर्णन करते क्रिया क्रियाकार का फल अध्यादि फलादि अध्यापण लक्ष्मण क्रिया कारक का फल आदि अध्यारोपात्मक स्वाभाविक थी थी। स्वाभाविक जो अज्ञान है जो कि संसार का बीज है वो का अध्यारोपित है आत्मनि अध्यारोपण लक्षण संसार भी से निवृत्तुम उसकी निवृत्ति करने के लिए विपरीत ब्रह्मत्मक विज्ञान विपरीत विज्ञान क्रिया का फल अध्यारोप लक्षण शून्य जो कैसा है वो ब्रह्मत्मकत्व का विज्ञान का कार्यक जो है संसार से शून्य जो कि आतंक जिसका प्रयोजन आतंक निश्लेष है ऐसा जो वक्त कहना चाहिए उत्तरों ग्रंथ आरभ इसलिए आगे का ग्रंथ किया जाता है अब देखिए स्वाभाविक से यहाँ बात है स्वाभाविक ज्ञान से अगर ज्ञान लेना स्वाभाविक स्वस्न यहात्म अना स्वभाव आत्मनि यो अनादि भाव इति स्वभाव माना अविद्या त्यम स्वाभाविक स्वाभाविक मैंने अज्ञान का कार्य और अज्ञान से चे अज्ञान से ही है भाषा में स्वाभाविक से क्या चीज है अज्ञान का कार्य मान अज्ञान का कार्य और अज्ञान रूपी कारण यही संसार बीज से संसार का बीज स्वभावो स्वभाव अनाद्रविद्या टिप्पण कर स्वभाव अनाद रविद्या तत्कार सेवाभाविक भाव स स्वभाव स्वस्व अविद्या तस्य तस्य स्वाभाविक और कद्यामशन्य अलक्षणशून्य अध्यामल तदरहित अरोपलक्षण संसारबीज से अभावः अद्ञा और अज्ञान का कार्य रूपा जो अध्यार लक्षण संसार है जो वह वहां नहीं है कहा ज्ञान में जो ठीक अज्ञान के विपरीत इसे तद विपरीत ब्रह्मत्मक विज्ञान कहा था भाषा अज्ञान और कार्य जो विपरीत है ज्ञान आत्यंत नित्य निश्चय से प्रयोजन क्यों का निश्चय से प्रयोजन कहा देते आत्यंतिक क्यों दे रहे हैं उसमें भी कहते इसलिए आतंति निश्चितम श्रेय निश्लेषम निश्चितम श्रेय यदि निश्रेयसम निश्चित श्रेय जैसे जो ऐसे नाम निश होता ही है मोक्ष ही है उसका अर्थ तो।, तो फिर क्या जरूरत थी ये कहने का तब कहते आत्यंत जो शब्द दिया है स्वर्गालय को भी जो लोग निश्रेयस मानते हैं उसका विविच्छेद करने के लिए क्योंकि जिसे भी मानसिक स्वर्ग प्राप्ति मोक्ष मानता है उसका विच्छेद कैसे करेंगे लिए शब्द दिया। तम एतम तम प्राप्त्यापि से आरंभ करके तक आरभ्यते दो जो अवतरणिका में कही गई उसको दिया। तीन तीन हैं? हैं? हैं? हैं? तत्प्रकार मध्यारोपणी अतद्वत में तंका है, है। तद अभावती तत्प्रकार को ज्ञानो अयार्थ ज्ञाना तद अभाव में मैंने रजतत्व के भाव कहाँ है शुक्ति में रजतत्व प्रकार ज्ञान होना ज्ञान, ज्ञान, अध्यारोपण सत्रीयिन में यह अतद्वती को तत्प्रकार ज्ञान हो गया है ना अतद्वती तत्कार अध्यारोपणम यही अध्यात्म लक्षण यही अयथार्थ ज्ञान का लक्षण इसी को भ्रांति ज्ञान का लक्षण भी कहा जाता है अदद में तम एक वह यह जो पूर्वोक्त पदार्थ है क्या पदार्थ पूर्वोक्त था? संसार और संसार के निवर्तक ज्ञान पहला पंक्ति कर्म रूपा से संपूर्ण को क्या बताया संसार बता दिया है न और दूसरी पंक्ति उसका निवर्तक के बारे में वर्णन किया तो कहते हैं वह यह जो पूर्वक्त अविद्या और अविद्या का कार्यभूत संसार और संस्कार ब्रह्मत्मा की ज्ञान जिसको आरंभ किया जा रहा है वह यह अर्थ द्वितीय वरम प्राप्त आप अकृतार्थ द्वितीय वर्ग की प्राप्ति के अन्तर भी अकृतार्थता है स्वर्ग साधन कर्म रूप से उपासना को प्राप्त करने के बाद भी अकृतार्थत्व तृतीय वर्ग गोचरम इसलिए तृतीय वर्ग का जो विषय है आत्मज्ञान मंत्रे तृतीय वर्ग का विषय आत्मज्ञान के बिना द्वितीय वर्ग के द्वारा प्राप्त जो प्राक्ट पदार्थ कर्म और उपासना का ज्ञान उस अकृदार्थता का ज्ञापन हो रहा है इस बात को आख्याय प्रपंच आख्याय का द्वारा स्पष्ट अभिव्यक्त कर दिया जा रहा है व्यक्ति धातु है यहां नहीं लेना, विस्तार क्या जा रहा है पच्चीस नहीं लेना है ऐसा नहीं लेना है व्यक्ति करने धातु लेंगे हम नहीं है अभिव्यक्त करना पच्ची व्यक्तिकरण धातु से इसलिए करेंगे चिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के ना यम अस्तित्व के एक तद्यान शिष्टस्तया हम वराेश वर तृतीय कहते वाह संशय कि धातु है लेकिन इसमें नित्य सन हो जाता है संशय अर्थ में गुप्त चिव्या सन्न एक सूत्र है गुप्त सन वह सूत्र सन् प्रत्यय करता है इन तीन धातों से अलग अलग विशेष अर्थों में रूढ़ इच्छा अर्थ नहीं है सम का यहाँ पर शनका अर्थ इच्छा नहीं है यह संशय अर्थ होता है इसे विचिकित्सा यह शब्द रूढ़ है संशय अर्थ में ये चिकित्सा चिकित्सा वह संशय किस विषय में मनुष्य पेटे मरने पर किसके मरने पर इस मनुष्य मरने के बाद के बारे में जो संशय दुनिया में है क्या संशय है कोई कहता है ये आदमी का मरने के बाद कोई आत्मा नाम का चीज होता है अस्तित्व कोई कहता है नायम अस्तिति आत्मा नाम के चीज नहीं होता एक ऐसा चार वाक आदि का कहना है ये आत्मा का नहीं करते। मरने के बाद नहीं होता उनका कहना उत्पन्न होता है शरीर के साथ और नष्ट हो जाता है शरीर के साथ शरीर के साथ ही उत्पन्न विनाशशाली आत्मा मानते हैं चार नहीं है थोड़ी चार शरीर पैदा हो गया तो चार भूतों से पांच भूत भी नहीं मानते चार भूतों से शरीर उत्पन्न हो गया उसी प्रकार से इस शरीर के अंदर चेतन पैदा होता है जिस प्रकार से तांबूल खाने पर लाल रंग पैदा हो जाता हरा हरा है पत्ता सफेद चूना लाल सारा मिल गया एक विलक्षण लाल रंग इसलिए सत्य स्तमांत्मक संसार से त्रोणात्मक जगत से पंचभूतों से अपेक्षा से वो मानते चार भूत आकाश को मानते नहीं वो चार भूतों से शरीर पैदा हुआ तो जब शरीर पैदा हुआ तो इसी में विकार रूपेण व चैतन्य प्रकट हो गया शरीर का मरने से वो भी मर जाता है आयाम आत्मा मरणोत्तर काले नास्तिक का बाकी लोग भी हैं जैसे बौद्ध और जैन मरोोत्तर काले में आत्मा को तो मानते हैं लेकिन वो सब अनित्य आत्मा ही मानते उनको भी नास्तिक कोटि में ले लेंगे जो आत्मा को मानने वाले भी में ले लेंगे आत्मा को नित्य मानने वाले में भ्रांति हैदर्श नित्यता मान रहे हो ठीक नहीं है तो लेकिन इन लोगों सब को सबको इसलिए जैन लोग है अवैध विकास और संकोच मानता है आत्मा भड़ता है घटता है तो चलिए आत्मा उनके अभी बद मुक्त जीव होता है सात आसन के ऊपर चला जाएगा तीर्थन कर लोग बैठे हुए है, वो लो दे दे हैं वो लोग उपदेश देकर उसको मोक्ष दे देते हैं इतना हल्का होता है उड़ते उड़ते चला जाता है जैसे होता है वैसे आत्मा हल्का हो जाता है अब पाप के कारण से भारी है तो पृथ्वी जब पाप घटेगा इतना हल्का हो जाएगा गुब्बारा जैसे ये ऊपर चलते जाते हैं वो ब्लास्ट ब्लास्ट हो जाएगा हाइट पे ये नहीं नहीं होने आसमान के ऊपर जाता है तो नहीं बने गा नहीं गा। तो है बनेगा जस्ट कहना पड़ता क्योंकि क्या जाते-जाते खत्म हो जाता खत्म ऐसे भी चला जाए ऊपर मुक्त हो जाता खत्म हो जाता चाहिए विद्या मनुष्ट वरानामेश्वर स्त्रो इस विद्या को एक तद्याो अहम त्वे आपके द्वारा अनुशिष्ट होकर मैं इस विद्या को प्राप्त करना चाहता हूं यही मेरा वरों में से तीसरा वर मानिए देखिये पहले दोनों में और इसमें बहुत अंतर है बोलने में नचिकेता कि ब्रह्म विद्या मांग रहा है अब ये कह नहीं सकता कि इस वर को मैं वर्णन कर रहा हूँ पहले क्या प्रथम वरम वृणे द्वितीय वरम वृणे अब ये नहीं वह तृतीय वरुण नहीं ऋणय का मामला नहीं है क्योंकि विद्या है विद्या को इस तरह से गुरु से जबरदस्ती ना मांगनी जा सकती नहीं किया जा सकता यद्यपि विचित्रता ये यही नच्ची के बुद्धि की विलक्षणता को बता रहा है वह वर दूंगा बोल चुका है तीन वरों में दूंगा दो दे चुका है तीसरा लो बोला है मांगो तो तीसरा मांगना चाहिए तो एक तरह से वह ऋणी है तीन दिन बिना भोजन नचिकेता घर में रहना और एक ऋण उसने ले लिया है ऋण को चुकाने के लिए उसने क्या कहा मैं तुमको तीन वर दूंगा अतः ऋण लिया हुआ है जिन लिया हुआ होने से वो अधमरण हो गया और नचिकेता ऋण दिया है इसे उत्तमरण हो गया और उत्तम अधमरण से छीन सकता ले सकता जैसे ब्रोकर जो पहले जमाने होते थे ना पैसे जो राजस्थानी से लोग होते राजस्थानी लोग वो लोग लो कर्जा देंगे ऐसा उसे ब्याज जोड़ते जाएंगे आप कभी तो कर्जा चुका ही नहीं पाओगे अंत में आपका घर द्वार भाण फूट सब छीन लेंगे छोड़ेंगे नहीं पूरा सड़क पे भीख मंगा बना कर छोड़े फिर उस इंदिरा गांधी ने काउंट बना करके बंद किया तो था इस तरह से ऋण देने वाले के इतना वो का दम होता है वो आदरण का खून पी सकता है ये मर्चेंट ऑफ वेनिस कहानी हम लोगों को स्कूलों में पढ़ा करते थे नाटक भी करते थे उसे यही कहा था खून मांग खून एक किलो तेरा मांस चाहिए खोपड़ी का मांस एक किलो एक कर्जे के बदले में मांगा गैर कहां फिर कुछ भी मांग सकते कर्जे के बदले में तो ये अमराज जी से डिमांड कर सकता है ले सकता है जबरदस्त लेकिन प्रार्थना कर रहा है तो या अनुशिष्ट हो हम एक विद्या प्राप्त नहीं आना आपसे विद्या को प्राप्त करू कारण यह है यह विद्या का दृष्टिकोण से यमराज जी अधमर्ण नहीं है और नचिकेता उत्तम तृतीय वर मांगते वक्त नचिकता यह मान लिया है यमराज जी को गुरु मान रहा है खुद को शिष्य मांग रहा मान लिया शिष्य व्रत इसीलिए प्रार्थना कर रहा है और वर मांग नहीं रहा इसे कहते यही प्रार्थना को मेरा तृतीय वर मान लेना एश वरा तृतीय वर क्योंकि नियम है शास्त्रों में व्यवस्था है इस विषय में कार्मासन अनुष्ठान के द्वारा जो शुद्ध अंतकरण वाला जब हो जाता है तो उस व्यक्ति ने आत्म ही प्राकट हो जाता है और नचिकेता ने उक्त कर्म जिज्ञा और उपासना को अपने अंतकरण में समय कर लिया जिसे खुश होकर स्वयं अमराज ने, ने चौथा और भी दिया है इसे ज्ञापन हो रहा है और नचिकेता का अंतर इतना शुद्ध हो चुका है जिसके उसके अंदर आत्मज्ञान तो की जिज्ञासा प्रवृत्त हो चुकी है इस बात को सूचित कर रहा है इत्यादि नचिकेता का वचन कैसे हो गया यह भी आप आशंका नहीं कर सकते हैं? कि अनुष्ठान तो कर्म की की नहीं है न कर सकता है कि अविवाहित है केवल उपासना किया तो नम कर विशिष्ट उपासना करता तो मान मिले थे कर्म का, का है केवल उपासना किया है जो बताया उसको तुतकाल बना अनुभव करके सुना दिया है इतने मंत्रण श्रुति कैसे हो सकती है यह आशंका करने पर हमारा जवाब देता है गुरु की कृपा भी कुछ तक हद के काम करता है हुआ। जी उतने से उसके और हो। जो कुछ जिज्ञासा प्रकट हो गया स्मृति कहती है अधिगछति शास्त्रा श्रद्धा कृपा वसत वशात तस्म नमोस्तु गुरु सदा टिप्पण आदिकच्छदि शास्त्रा श्रद्धा शास्त्र का कर तो बोध भी गुरु कृपा से नहीं होता शास्त्र स्मृति बना रहे ये भी गुरु की कृपा से होती है और शास्त्र में जो श्रद्धा टिकती भी है तो गुरु की कृपा से शास्त्राधि शास्त्रादी तस्म गुर नमो अस्त जिसकी कृपा के वजह से शास्त्री अर्ग अधिगमन होता है शास्त्री की स्मृति बनी रहती है और शास्त्र दृढ़ श्रद्धा रहती है ऐसा गुरु को हमारा नमस्कार श्री गुरुपूर्वशा देव भीगमा, ननो तब प्रश्न उठेगा फिर तो श्रवण मंडितियान क्या करते हैं यदि गुरु कृपा से शास्त्र का अधिगम होना है स्मरण भी होना है श्रद्धा भी टिकी रहनी है श्रद्धा ज्ञान और जो श्रद्धा उसका ज्ञान भी हो जाएगा सबका जन गुरु कृपा ही है फिर तो है? आत्मा दिया क्यों कहना है आत्मावार दृष्टि गुरु कृपाते है सीधा विधान कर दो गुरु पक्षा और गुरु कृपा कैसे होगी कभी प्रणीपाते कृष्ण ने सेवा सेवा से गुरु गुरु ऐसी आशंका हो गुरु तो सत्यम गुरुकृपा तो श्रद्धा कटाक्षा मुह्यम चत्र पूर्व में भी कहा श्रद्धाना मह्यम केवल कटाक्ष पूर्ण कथन स्मृति कह रही है कि गुरु कृपा अभी इसमें एक अंग है महत्वपूर्ण तो अंगों में से है विद्या प्राप्ति में छात्रा अस्तियव साज्ञे तो क्योंकि श्रद्धा विषय पहले से थी वह उत्पन्न नहीं किया गया क्योंकि द्वितीय वर्ग के संदर्भ में ही उसने कहा है नचकेता ने श्रद्धान स्वर्ग अग्नि जो देना है आपने श्रद्धावान मुझके लिए देना मुझे इस शास्त्र में श्रद्धा है स्वर्ग प्राप्ति आदि में विश्वास है किसने उसका साधन मुझे बताइए सबसे पहले उसने कहा है भाष्य यथा पुरस्नाथ कर्म गोचराद साथ, साथ लक्षण अनित्याद्याष्यकार लाते हैं भाई वही व्यक्ति एक दर्श आत्मजिज्ञासा के अधिकारी होता है जो विवेक वैराग्य साधन जो चतुष्टे है छठ संपत्ति और मोक्ष का ये जो साधन संपन्न है वही आत्मजिज्ञासा उसके अंदर ही होती है वही अधिकारी होता है उसके लिए सबसे बीज होता है विवेक और वैराग वे दोनों है या नहीं यमराज खुद में परीक्षा लेगा इसके अंदर ब्रह्म विद्या के प्रश्न इसमें डाल दिया है लेकिन क्या पता ब्रह्म विद्या के अर्थित्व उसके अंदर आया नहीं और ब्रह्म विद्या के अर्धत्व हयानी अर्थित्व वेगजन्य होता है अर्धत्व वैराग्य जन्य होता है ये दोनों की परीक्षा ले लाओ विद्यार्थी होना भी आसान नहीं है ब्रह्म विद्या का अर्थी होना कि सभी लोग तो वेदांत सर्टिफिकेट के अर्थी है ना क्या चाहते है आप वेदांत आचार्य सर्टिफिकेट चाहते है वेदांत विद्या ब्रह्म विद्या कौन चाहता है विद्या कोई नहीं चाहता है है। तो तो होता तो फिर वो विद्या थि हो तो सर्टिफिकेट करती होता नहीं पद का विशेषण का अर्थित्व है कि मुझे लोग शास्त्री कहे मुझे लोग आचार्य कहे विशेषणों का जब अर्थित्व है तो विद्या का अर्थित्व नहीं होने जा सकते आएगा और इसके अंदर सांसारिक भोग के प्रति वैराग्य नहीं है उसके अंदर जो है अर्क तो नहीं हो सकता योग की नहीं तो तो विवाग, विवाग, विद्या के योग्य नहीं है अर्थित्व गलत चीज अर्थ गलत चीज है दोनों अलग चीज विद्या का अर्थ होना आसान है विवेक से विवाह विवाह विद्या का अर्घ्य होना बहुत कठिन क्यों वो राज्य कठिन हो जाता है ठीक है विवाह के अर्थ होना होना किसी विवाह के अर्घ होना लग चीज में भी देखना विवाह कौन करना नहीं चाह रहा है सब चाह रहे हैं नपुंसक भी चाहता है उसकी विवाह हो जाए क्यों नहीं चाहेगा विवाह का अर्थित्व तो सभी में है लेकिन विवाह के योग्य तो सभी में नहीं, नहीं? इस के नहीं? है ठीक है तत्व तह इसलिए भाष्यकार जान के बीच बोरे देखो पूर्व स्नात कर्म लक्षणाद साध्य विरक्तस्य लक्षण पूर्व पूर्व में कहा हुआ कर्म रूपासना का विषय कर्म से यहां उपासना का कर्म उपासना उभय का विषय भूता जो साध्य साध लक्षण साध्य साधन रूपा है सारा संसार उससे जो अनित्य है वो उस अनित्य से जो विरक्त अनित हेलो हेतु फल भावे ना भाषमाना हेतु फल भाव से भाषित होने वाला कौन है दैहिक और आमुष फल उन सभी भोगों से जो व्यक्त त्यागे नहीं के अमृत तो मानस हो त्याग के द्वारा ही अमृत की प्राप्ति हो सकते जानते हैं और इसलिए त्याग के द्वारा उसमें जाने की चेष्टा करते हैं ऐसे जो वरक्त आत्मज्ञान अधिकार ऐसे पुरुष को ही आत्मज्ञान में अधिकार होता है तब आत्मज्ञान में अधिकार नहीं हो सकता इसे। विरक्त होना चाहिए वैराग्य में भी योग सूत्रकार वैराग्य भी है ना और वैसे तो वैराग्य शतक पड़ा, तो अनेक प्रकार के वैराग्यनेको वैराग्य गणा था हा अष्ट प्रकार के ब्रह्मचर्य वैराग्य भी अष्ट प्रकार के तो उसके अलावा अलग भी गिनाया लेकिन योग सूत्रकार कहते हैं हम तो सब में नहीं जाते हम तो चार ही मानतेमान व्यतिरेक एक और वशिकार संज्ञा वैराग्य चारैराग्य तो जो वशिकार संज्ञा वैराग्य वही प्राप्त व्यक्ति वेदांत अधिकारी है व्यतिक और एकेंद्रिय भी वेदांत अधिकारी नहीं है पुत्रादि उपन्यास प्रलोभनम् क्रियते क्रिय इसलिए वह यह लोक और परलोक के भोग सामग्री का निंदा करने के लिए निंदा तुमने कर्म फल और उपासना का फल फलभूता पुत्र और यह लोक और परलोक अन्य जो सामग्री है उनका जो निंदा किया गया है आगे में इसलिए पुत्रादि उपन्यास प्रलोभनम् क्रियते पुत्र पौत्रादि वृणीश्व ऐसे कहते यमराज जी पुत्र पौत्र जोत सोले चित्री चौत्रा जो है लो प्रलोभन करता है डालच देता है लेकिन उस प्रलोभन में फंसा नहीं क्योंकि उसको यह लोग को भोग की इच्छा ही नहीं थी नचिकेता को इसलिए फंसा नहीं उसे विरक्त था जो विरक्त है वो चाहे जितनी प्रलोभन दो नहीं जाने वाला हैं? कोई भी पद दे दो अमेरिका का ऑर्डर पद दे दो कहते नहीं हमको नहीं चाहिए क्या करना है कांग है वो, वो कुछ नहीं विवेक यही सोचेगा पल शंकराचार्य पलते और दो जेल हो गया बोलेगा वो और दंड भी लिया करो सब रेशा अभिषेक करते रहो और देश से बाहर नहीं जा सकते बड़ा भमंडी बमंड बढ़िया कुछ नहीं अपना हिमालय में फक्कड़ बन के घूम रहे हैं सब समझ रहा है क्या जिंदगी बाकी सब काम झंडी है बबाल है आश्रम बनाओ पढ़ाओ संभालो सब लफड़ाई है कुछ नहीं इसमें जब पुत्रवादी उपन्यास के द्वारा उपन्यास के द्वारा तो जो प्रलोभन किया गया है वह किस लिए है वह सांसारिक फलों की निंदा के लिए है जो तो कहता इस है इसलिए नचिकेता कल तक भरोसा नहीं जैसा है नचिकेता क्या था? नचिकेता कहता है तृतीय वरम नचिकेता वृणिश्वास तीसरा वर है नचिकेता तुम वर्ण करो ऐसे कहे जाने पर नचिकेता कहता है पुत्रादि उपन्यास है न कभी टिप्पण है शता से पुत्र पौत्रण निश्वय इत्यादि श्लोक को आगे जो आने वाला मंत्र दिखा गया नचिकेता हुआ अच्छा परलोक संबंधी आत्मअस्तित्व संशया देवादे पिता क्यों ये प्रश्न उठी है नचिकेतक मन में उस कारणिक संभावना टिप्पण कर बड़ा सुंदर दे रहे हैं शायद ऐसा हो सकता है क्या परलोक संबंधी आत्मा के अस्तित्व के बारे में निश्चित रूप ने पिता को पारलोकिक कर्मी छलम प्रायोजित संशय था इसलिए परलोक संबंधी इस यज्ञ में उसने छल कर दिया दक्षिणारोप्यंग में छल कर दिया लेकिन नहीं करता वाक्य में वो वा परलोक की भोग इच्छा होता वह दक्षिणा में क्यों गड़बड़ करता इसका मतलब लगता है उसके पिता को संशय ही है शायद तो परलोक जाएगा नहीं यह लोक मैं दुनिया तो में नाम का पिता ने तो केवल दिया। और पुत्र ने तो सर्वसमदान करके महान हो गया ऐसे इस लोक में प्रचार हो जाएगा इसलिए यह लोग कई ही फल छाता था प्रलोक में आत्मा जाएगा नहीं जाएगा उसके बारे में उसको भी संशय था अतव प्रलोक में जाने का निश्चय न होने से उसने दक्षिणा में गड़बड़ किया अतीशय अब दिमाग में आ गया को क्या वास्तव में पिता का दक्षिणारूप छल का कारण आत्मा के परलोक गामित्व तो ना संशयराज संशय अपाकरण तो संशय का अपकरण करने के लिए ही यह प्रश्न उठाया अस्तित्व के ना अस्तित्व चिकित्सा विचिकित्सा मैंने संशयित्सा मैंने संशय बीपसर जोड़ दिया तो संशय तो गया नहीं तो बीपसर निकाल दो तो रोगों का इलाज चिकित्सा प्रेते मे मृते सती मने मृतो आत्मा संशया का क्योंकि संशय किसको होते हैं एक कस्विन धर्मी विरुद्ध नाना धर्म अवगा ज्ञानम संशय एक धर्मी में विरुद्ध अनेक धर्म का अवगन करने का बोध कर लेने का नाम ही संशय होता है इसको दिखाया एक धर्मिनी धर्मिक विरुद्ध भावाभाव प्रकार ज्ञान टिप्पण देह व्यक्त आत्मसत वाद्य और बड़ी प्रतिपत्ति है इससे संशय हो गया कि प्रत्यक्षादी से तो शरीर से आत्मा निकल के जाता हो तो दिखता नहीं किसी को भी हैं? इसको दिखाई दिया शरीर से आत्मा निकल के जाते हुए नहीं दिखाई देता और अनुमान आदि करेंगे उसमें हेतु तो आपका परिपक्व नहीं है हेतु तो पक्का नहीं, नहीं हो सकता व्यक्ति का ग्रहण करेंगे श्री भिन्न आत्मा का व्याप्ति ग्रहण नहीं हो सकता अतएव संशयग्रस्त है यह श्रुति से ही सिद्ध हो सकती है से नहीं हो सकता सिंह प्रेत मे मृत मरणोत्तर का मृत मनुष्य अस्तित्व अस्थि शर्द्रिय मनोबुद्धि व्यतिरिक्तों देहांत संबंधी आत्मा इतिए अस्तित्व की अस्ति का मतलब है शरीर इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार इन से जो व्यतिरिक्त भिन्न देहांतर को संबंध प्राप्त करने वाला देहांत संबंधी आत्मा अस्ति अस्थि एक कुछ लोग का मान एक मैंने वैदिक जो वेदों को मानने वाले लोग टिप्पण में वैनिका एके नायम एवं अस्थित नयम अस्थिति चैकेस्तिका चारवाका और दूसरे का ये नहीं नहीं आत्मा कोई अलग होता नहीं शरीराज से अलग या आत्मा से शरीर नहीं होता क्षण विज्ञानी सब कुछ है ऐसे बहुत मानता है ना क्षण विज्ञान ही सब कुछ हो और नायम एवं इस प्रकार का विज्ञान कोई का चीज नहीं है के अतच अस्मा न न प्रत्यक्ष विज्ञान विज्ञाधीनों पर इत्या इसलिए अस्मा न न प्रत्यक्षेना इसलिए हम लोगों के द्वारा इस आत्म तत्व के बारे में न तो प्रत्यक्ष प्रमाण के निर्णय दिया जा सकता है ना अनुमान के द्वारा भी हम निर्णय नहीं कर सकते और ही पर समस्या है इस ज्ञान के अधीन ही पर होता है तो क्यों को कोई इस शरीर का मरने के साथ ही मरना ही है फिर परलोक आदि का या मोक्ष शादी के लिए क्यों प्रसार करना आत्म शरीर का मरने से आते तो मर जाएगा आता मरने से मुक्त हो ही गए फिर झंझट मर आ गया तो क्यों इतना ला झट उठा रहे हैं सब लोग पढ़ो लिखो कर्म करो जप करो पूजा पाठ करो नहीं जैसे कल था पाक्रम संस्कार तीन दिन घंटा का जी में हाँ झंझट करे भी ठंड में ठंडे पानी भले खड़े कर देते तीन तीन घंटा ढंग से कराकर तीन घंटा लगता है पूरा उपकरण समझता नहीं आज मॉडर्न पंडित है बात अलग है संकल्प ही पाठ करने में आधा घंटा लगता है इतना लंबा थोड़ा संकल्प जो संकल्प बोलेंगे तो ना कृपा करूँगा और आधा घंटा संकल्प को पढ़ने में लगेगा पंडित को इतना लम्बा छोड़ा साल भर आपसे जितने पाप संभावित ज्ञात अज्ञात जितनी भी है सब गिनती करते हो इस सारा पाप जो साल भर हुआ है सब पापों को धोने के लिए मई संस्कार इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है पापों की जो ज्ञात और अज्ञात रूपेण मनुष्य से होता है उसके बाद को कर्मकांड जो करना है सब होना है वो अलग टाइम लगता है तो ये सब क्यों करना है जब कोई अलग आत्मा ही नहीं है। अतिब यह निश्चय करना जरूरी है एकद आत्म विज्ञान के अधीन ही है पुर, अन्य जो पुरुषार्थ करते हैं पर जो पुरुषार्थ है वह इस विज्ञान के अधीन नहीं है अधीन इत्य विद्या जानी आम अहम इसलिए मैं इस आत्मविद्या को आपसे जानना चाहता हूं अनुशिष्टा ज्ञापित आपके द्वारा ज्ञापित होकर अनुशिष्ट होकर मैं इसको जानूंगा वराणाम एशवर तृतीयो अवशिष्ट वरों में यह तीसरा वर है अवशिष्ट वर मेरे से आप मेरे द्वारा आपसे प्रार्थनीय वर है ये हा जबरस्ती मांग नहीं रहा हूं इस वर को प्रार्थना पूर्वक निवेदन है आप यदि तृतीय वर देना चाहते हैं इस विद्या को ही मुझे दीजिएगा कहते हैं अरे भाई तुम तो ऐसे बात पूछ लिया अब क्या बताओ अर्तित्व संबंधी आशंका है क्या वास्तव में इसमें इसमेंत्म विद्या है कैसे पूछ रहा है विद्यालय में गया गुरुकुल में कुछ सुना होगा मत सत्संग उत्संग ऐसे पूछ रहा है वास्तविक अर्तित्व तो नहीं होगा अर्तित्व की परीक्षा विवेक की परीक्षा के लिए अब ये बोलता है पुरा नहीं देरा विचित्रा नि सुवेय मनुरेशर्मा अं वर न चिकेतो वृणी मापरोत्त्सिमा सृजनम देव अस्वैर आत्मज्ञान विषये विष् रति पूरा अनादिकाल विचिकित्सितम संशम भवती अनादिकाल से श्रवण में आ रहा है देवताओं के द्वारा भी इस आपत विषय में बहुत संशय है आपने देखा ये प्रनिषद में ये क्या है एक समिति समझ में नहीं आई तो किसी को भी परेशान होए। छात्र में भी देखते हैं इंद्र बड़ा परेशान एक, एक साल ना तेरा ब्रह्मा जी का रोजाना साष्टा दंडत मारना नहीं। नहीं है मैं। पड़े ना, प्रणीपात करना पड़ता है है साधन में कहा गया कई आचार लोग तो कहते बिल्कुल प्रणिपात से भी काम चले गए नहीं सामने दंड करके चले जाने से नहीं होगा हमारे पैर के अंगूठा हमें सरला के प्रणाम करना पड़ेगा तब माना तेरे मेरे प्रति श्रद्धा है मैं तो नहीं मानता थर्ड क्लासा थर्ड लाइन में और नो श्रद्धा वाला आउट साइड रूम से बाहर में तो विभाजन करते ऐसे उनको भी देखा हम लोग दुनिया में तो कहते इंदिराज ने भी दंडत मार मार के 101 सौ एक, एक साल तब जा ज्ञान तब ज्ञान के ज्ञान प्राप्त किया ज्ञान ये आसान थोड़ी तेरे जैसा बालक क्या बुद्धि में जाएगा ऊपर से उड़ जाएगा याद कांत जगह विश्वास निकल जाएगा कोई फायदा नहीं तेरे को सुनने का लोग सुनते क्या फायदा है सब सुनते कर बिजनेस करने के लिए सुन लेकर तो क्लास लूंगा लेक्चर दूंगा कमाऊंगा सब यही काम है सारे लोग और मिशीनरी लोग तो ट्रेनिंग ही देते हैं आई वॉन्ट ऑनली टू लर्न हाउ टू गिं बढ़िया लेक्चर देना आना चाहिए दे बस मुझे ही ट्रेनिंग देना है। मुझे मतलब नहीं तेरा मुक्ति होना नहीं होना नरक में जाएगा स्वर्ग में जाएगा मुक्ति होगी मुझे, हो मुझे कोई मतलब नहीं होगा आई वॉन्ट मिशनरीज इन दिस मैटर क्लियर बोट एट आई वॉन्टनरी जन्मुक्त होना है हिमालय जाओ विद्वान बनना है काशी जाओ मिशन में क्यों रहता है टिकट बना के देता हूँ चले जाओ वहां भी जो सुविधा चाहिए पैसा भी हर महीने भेज दूंगा कहीं यहाँ नहीं रहना हमारे आश्रमशन में नहीं रहना हमको तो वो अच्छा है जो लेक्चर दे और सब को बेकूफ़ बना के पैसा लगाए प्रचार करें और शाखाए बढ़ा हम आदमी चाहिए साफ होते मिशीरी का वास्तविकता यही है भैया ऐसा है। इसे पूछ रहे देख रहा है कि क्या करता है तीन हो सकती है एक उपेक्षा दूसरी प्रमाद, तीसरी उदासीनता ये बात सुनकर अरे देवता लोग भी नहीं जान पाए तो मैं तो छोटा सा बच्चा हूं अभी कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं ज्यादा मेरे से क्या होगा ऐसा सोचकर पीछे हट जाएगा प्रमाद। अच्छा जब देवताओं से भी नहीं हो पाया तो दूसरों से क्या होगा ऐसी विद्या को क्या करना छोड़ गोली मारो उसको उपेक्षा कर देना उपेक्षा इस सब बात को मन में रख जान कर देखना चाहते हैं क्या नचिक तो विवेकी है तो उपेक्षा नहीं करेगा आलस नहीं करेगा प्रमाद नहीं करेगा निश्चित रूप में न वहा मुझे यही विद्या मेरे को जाना नहीं जाना कर, मैं क्यों योग्य अपने आप को मानू मैं अपने आप को अर्थ मानूंगा ऐसे दृढ़ रहेगा नहीं तो कच्चा बुद्धि वाला भाग जाएगा पेट में गैस हो गया बीमारी हो अगर जरा छोड़ तो देगा कहाँ वेदांत में निष्ठा है सुनने की तो पेट में ही निष्ठा है